महाभारत द्रोण पर्व अष्टाशत्यधिक शतमोध्याय है भीमसे इनका द्रोणाचार्य और अन्य कौरव योद्धाओं को पराजित करते हुए द्रोणाचार्य के रथ को आठ बार फेंक देता तथा श्रीकृष्ण और अर्जुन के समूह पहुंचकर गर्जना करना तथा युधिष्ठिर का प्रसन्न होकर अनेक प्रकार की बातें सोच रहा। संजय वाचन सुराचार्य संजय कहते हैं महाराज सेना को पार करके आए हुए पांडुनंदन भीमसेन को युद्ध में रोकने की इच्छा से आचार्य द्रोण ने हस्ते हुए हस्ते उन पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी पिबन् सरौास्तान्दचापरिखुता शोभ्य द्रवसोदरा मोहयन बल म त्रोणाचार्य की धनुष से छूटे हुए उन बाणों को पीते हुए से अपने बल की माया से समस्त को, को मोहित करते हुए उन पर टूट पड़े। पुत्र पर्यवर्य उस समय आपके पुत्रों द्वारा प्रेरित हुए बहुत से महाधनुर नरेशों ने महान वेग का आश्रे युद्ध स्थल में को सब ओर से घेर लिया घेरिया सृत भीम प्रसन्नु भारत उद्यक्ष तेज्य सुखोरा अवासी वेगेन शत्रुपक्षनाशिनी भरत नंदन उनसे घिरे हुए भीम ने हंसते हुए से अपनी अत्यंत भयंकर गधा ऊपर उठाई और सिंहनाद करते हुए उन्होंने शत्रु पक्ष का विनाश करने वाली उस गदा को बड़े वेग से उन राजाओं पर दे मारा इंद्र शनिवेन्द्र प्रविद्धा संगतात्मना प्रवत्ना सा महाराज सैनिका महाराज सुशिर चित्त वाले इंद्र जिस प्रकार अपने वज्र का प्रयोग करते हैं उसी तरह भीमसेन द्वारा चलाई हुई उस गुद्ध स्थल में आपके सैनिकों का निकाल दिया महता घोषेड़ा महता राजमतिम तेजसा भी मात्रा से आमा सुन सुना सुसान राजन तेज से प्रज्वलित होने वाले उस भयंकर गदा ने अपने महान घोष से इस पृथ्वी को परिपूर्ण करके आपकी पुत्रों को भयभीत कर दिया महावेगा दृष्ट तेजो विसमृताम प्रातृाब का सर्वे नो भैरव उस महावेग शालिनी तेजस्विनी गदा को गिरती देख आपके समस्त सैनिक घोर स्वर में आर्तना करते हुए वहां से भाग गए कम चब्दमस्यम वह तस् संलक्ष मनुजास्त रथेभ्यो रहा मान्य नरेश उस गदा के असह्य शब्द को सुनकर उस समय कितने ही रथी मानव अपने रथों से नीचे गिर पड़े तेहन भी गदा हस्ते नाबका व्याघ्र घाता मृगा इवा रणभूमि में गदाधारी भीम के द्वारा मारे जाने वाले आपके सैनिक व्याघ्रों के सूंघे हुए मृगों के समान भयभीत होकर भाग निकले यह संखे सुपर्ण पक्षरा चम्म कुमार भीमसेन युद्धस्थल में उन दुर्जय शत्रुओं को भगाकर पक्षराज गरुण के समान भेग से उस सेना को लांघ गए तथा तो महाराज महाराज रथ यूत पतियों के भी यूत पति भीमसेन को इस प्रकार सेना का संहार करते दे द्रोणाचार्य उनका सामना करने के लिए आगे बढ़े भीम तो समो वारे सरो अ करो सहसा नादम पांडू नाम भयमाध दत्त उस सम्रांगण में अपने बाण स्वरूपी तरंगों से भीमसेन को रोककर कर आचार्य दो पांडवों के मन में भय उत्पन्न करते हुए सहसा सिंहनाथ किया तद युद्धम आसेम्धूरम देवास्पम द्रोण च महाराज भीम च महात्मनः महाराज द्रोणाचार्य तथा महामनस्वे भीम से वह महान युद्ध देवाशु संग्राम के समान भयंकर था यदा तू विषित तक्षण द्रोण ध्यंते समबुतःमाय पाण्डव निमिल पद अंसे शिरो भीमसे न करो कृतो रसे राजन जब इस प्रकार द्रोणाचार्य के धनुष से छूटे हुए पैने बाणों द्वारा सम्रांगण में सैकड़ों और हजारों वीर मारे जाने लगे तब बलवान पांडुनंदन भीम वेगपूर्वक रथ से कूद पड़े तथा दोनों नेत्र मूंद कर सिर को कंधे पर शिकोड़ दोनों हाथों को छाती पर सुस्थिर करके मन वायु तथा गरुण के समान वेग का आश्रय ले पैदल ही द्रोणाचार्य की ओर दौड़े समग्री जैसे साढ़ लीलापूर्वक वर्षा का वेग अपने शरीर पर ग्रहण करता है उसी प्रकार पुरुष सिंह भीमसेन ने आचार्य की ओर की उस बाण वर्षा को अपने शरीर पर ग्रहण किया सद्य सद्यमान में बाणों से आहत होते हुए महाबली भीम ने द्रोणाचार्य के रथ के इस ईशानंद को हाथ से पकड़कर कर समूचे रथ को दूर फेंक दिया द्रोणस्सु सत्वरो राजन क्षिप्त भीमीन संयुगे रथमण्यम सरुह्य व्यूह जय पुनः राजन उस युद्धस्थल में भीमसेन द्वारा फेंके गए आचार्य द्रोण तुरंत ही दूसरे रथ पर आरूढ़ हो पुनः व्यूह के द्वार पर आ पहुँचे तमा तमा तम तथा दृष्टि भक्तोत्साह गुरुम तदा गेगाथ से तो तमप्यतीरथम भीम चिक्षेपृतरोम रथ क्षिपता उमे गुरुद्रोण का उत्साह भंग हो गया था उन्हें उस अवस्था में आते देग भीम ने पुनः वेगपूर्वक आगे बढ़कर उनके रथ की धुरी पकड़ ली और अत्यंत रोष में भरकर उन वीर द्रोण को उनमें पुनः स्वरथमा जिस तेहता फुलंतु द्रोणाचार्य पुनः पलक मारते मारते अपने रथ पर बैठे दिखाई देते थे उस समय आपके योदा विस्मय से आंखें फाड़ फाड़ कर यह दृश्य देख रहे थे नमस्वान भीमसेनस्य इसी समय भीमसेन का सारथी तुरंत ही घोड़ों को हाँक कर वहां ले आया वह एक अद्भुत सी बात थी तथा भीमसेनो महाबल अभ्यद्रवत तो पुत्रस्य तत्पात महाबली भीमसेन पुनः अपने रथ पर हो आपके पुत्र की सेना पर वेगपूर्वक टूट पड़े समृत न्षत्रियाज वाह वृक्षा निबूता आगछदारेना सिन्धु वेगो न जैसे उठी हुई आंधी वृक्षों को उखाड़ फेंकती है और सिंधु का वेग पर्वतों को विदिर्ण कर देता है उसी प्रकार युद्ध में छत्रियों को रौंदते और कौरव सेना को विदिर्ण करते हुए आगे बढ़ गए कम तरसा वीर तदप्य फिर अत्यंत बलशाली वीर भीमसेन कृतवर्मा द्वारा सुरक्षित भोज वंशियों की सेना के पास जा पहुंचे और उस पूर्वक मत कर आगे चले गए। तल इव जैसे सिंह गाय बहनों को जीत लेता है उसी प्रकार प्राणु नंदन भीम ने ताली बजाकर शत्रुओं को संतस्त करते हुए समस्त सैनिकों पर विजय पाली भोजानी सात्ति संेक्ष युद्धम महारथम रथन यौंते वेगेन प्रेय तदा, तदा। उसम कुमार भीमसेन भोज वंश की सेना को दर्दों की विशाल वाहिनी को पार कर गए तथा बहुत से युद्ध विशाल वृक्षों को परास्त करके महारथी के साथ युद्ध करते देख सावधान हो रथ के द्वारा पूर्वक आगे बढ़े भीमसेन ओ महाराज दृष्टुका धनंजयम आतिथ्य समय जो धावकान महाराज अर्जुन को देखने की इच्छा लिए पाण्डुनंदन भीमसेन सम्रांगण में आपके युद्धाओं को लांगते हुए वहां थे। तत्र के के युद्ध तत्पर महारथी अर्जुन को देखा तम दृष्ट पुरुष व्याघ्र चुक्रोश महतो रण काले महाराजा नर्दे वह बलाह कहा महाराज उन्हें देखते ही पुरुष सिंह भीम ने वर्षा काल में गरजते हुए मेघ के समान बड़े जोर से सिंहनाद किया तम तम पार्थ संयुगुन गरजते हुए भीमसेन के भयंकर सिंहनाथ को युद्ध स्थल में कुंती कुमार अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण ने तौ तो शुवा युगर नृणम तर सुमृ पुनः प्रण प्राणदत्ताक्ष वृकोदर उस महाबली वीर के सिंहनाथ को एक ही साथ सुनकर उन दोनों वीरों ने भीम से इनको देखने की इच्छा प्रकट करते हुए बारम्बार गर्जना की तथा पार्थो महानाद महाराज नरतंत गोवृषाभि महाराज घरजते हुए दो साड़ों के समान अर्जुन और श्री महान सिंहनाथ करते हुए आगे बढ़ने लगे भीमसेन रवम श्रुआुन से महाराज धर्मपुत्रो युधिषि नरेश्वर भीमसेन तथा भीमसे अर्जुन की सिंह सुनकर धर्मपुत्र बड़े प्रसन्न हुए हुएकद्राजा तय धन जय मा उन दोनों का सिंगणा सुनकर राजा का शोक दूर हो गया वे शक्तिशाली नरेश में अर्जुन की विजय के लिए शुभ कामना करने लगे तथा तो स्मृत महाबाह प्राहमृता मधुत मत भीम से के बारंबार गर्जना करने पर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ धर्म पुत्र महाभावी जिठिर मुस्कुरा मन ही मन कुछ सोचते हुए अपने हृदय की बात इस प्रकार कहने लगे दत्ता भी गुरुवचस्तथा भीम भी भी तुमने सूचना दे दी और गुरुजन की आज्ञा का पालन कर दिया पांडुनंदन जिसके शत्रु तुम हो उन्हें युद्ध में विजय नहीं प्राप्त हो सकती सौभाग्य की बात है की ग्राम अर्जन जीवित है कुशली वीर सात के सत्य विक्रम दिष्टा जंतो वासुदेव यह भी आनंद की बात है कि सत्य पराक्रमी वीर साक्ष की सकुशल है मैं सौभाग्यवश इस समय भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की गर्जना सुन रहा हूँ जिसने ऋण क्षेत्र में इंद्र को जीतकर कर अग्निदेव को तृप्त किया था वह शत्रुहंता अर्जुन निर सौभाग्य से युद्ध स्थल में जीवित है ये बाहुबलम जीविता भरोसा करके हम सब लोग जीवन धारण करते हैं लोगों का संहार करने वाला वह अर्जुन हमारे सौभाग्य से जीवित है निवाच कवचा देवी निर्जिता धनुष दृष्टि सजीवति जिसने देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्जय निभात कवच नामक दानवों को एकमात्र धनुष की सहायता से जीत लिया था वह कुंती कुमार अर्जुन हमारे भाग्य से जीवित है कौरवान सहित सर्वान गोग्र हम योजना पार्थ जीवती विराट के गौं का अपहरण करने के लिए एक साथ आए हुए समस्त कौरवों को जिसने मत्स्य देश की राजधानी के समीप पराजित किया था वह पार्थ जीवित है यह सौभाग्य की बात सौ काल के योग भुज वि पार्थ जीवती जिसने महासमर में अपने बाहुबल से चौदह हजार काल नामक दैत्यों का वध किया था वह अर्जुन हमारे भाग्य से जीवित है बलवान सेताश्व कृष्ण सारथी मम प्रिय सततम सजीवति in mm -hmm. जिसके मस्तक पर क्रीड शोभा पाता है जिसके रथ में श्वेत घोड़े जोते जाते हैं भगवान श्री कृष्ण जिसके सारथी हैं तथा जो सदा ही मुझे प्रिय लगता है वह बलवान अर्जुन अभी जीवित है यह सौभाग्य की बात है पुत्र सोकाभिप्त कृष्ण कर्म दुष्कर जद्रत प्रतिज्ञा सैन संखे धनंजय वास जिसने पुत्रसोक से संतप्त हो जिसकर कर्म करने की इच्छा रखकर जजरथ के वध की अभिलाषा से भारी प्रतिज्ञा कर ली है वह अर्जुन क्या आज युद्ध में सिंधराज को मार डालेगा क्या सूर्यास्त होने से पहले ही प्रतिज्ञा पूर्ण करके लौटे हुए भगवान श्री कृष्ण द्वारा सुरक्षित अर्जुन नहीं मिल को राजा जुन के हित में तत्पर रहने वाला राजा जयद्रथ अर्जुन के हाथ से मारा जाकर शत्रु पक्ष को आनंदित करेगा कशि दुर्योधन राजा फाल निपाचित सैंधव कम संख्य समा क्या युद्ध में को अर्जुन के हाथ से मारा गया देखकर कच्चित दुर्योधन मंदिर क्या मूर्ख दुर्योधन संग्राम भूमि में भीमसेन के हाथ से अपने भाइयों का वध होता देखकर हमारे साथ संधि कर लेगा दृष्टा चान्यान महायोधान पाति धरण कश्चि दुर्योधन हो मंध पश्चात अन्य अन्य बड़े बड़े योद्धाओं को भी धराशाई किए गए देखकर क्या बुद्धि दुर्योधन को पश्चाताप होगा क्या एकमात्र एकमात्री की मृत्यु से हम लोगों का वैर शांत हो जाएगा क्या शेष वीरों की रक्षा के लिए दुर्योधन हमारे साथ संधि कर लेगा इस प्रकार राजा जब दया से द्रवित होकर भातिभा के बातें सोच रहे थे उस समय दूसरी ओर घोर युद्ध हो रहा था श्री महाभारती द्रोणपर्वणी जयदर्वी धीमसेन प्रवेशी युद्धिष्टि हर्षि अष्टाधिक इस प्रकार श्री महाभारत द्रोल पर्व के अंतर्गत जयद्रथ पर्व में भीमसेन का कौरव सेना में प्रवेश तथा युधिष्ठिर का हर विशेषक एक सौ अध्याय पूरा हुआ